नमस्कार मित्रों ये आ, वीडियो है चैप्टर सिक्स के ऊपर राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर और राइट टू रिकॉल एजुकेशन ऑफिसर के बारे में बताऊंगा और थोड़ा मेंशन ज्यूरी सिस्टम के बाद बारे में करूंगा राइट टू रिकॉल पार्टी का मेनिफेस्टो आपको मिलेगा राहुल मेहता dot com slash three zero one dot h dot html हिंदी में और rahulmatha. com/slash/three-zero-one. html तो right to recall PM का मैंने पूरा procedure draft दिया है एक पेज का है ये draft gazet में छप जाए तो देश के नागरिकों के पास ये power procedure आ जाएगा कि वो PM को パンダダダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンンダンダンダンンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダダンダンダンダンダンダンダンダダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダ सुप्रीम कोर्ट के जज की भी जरूर परमिशन की जरूरत नहीं है। तो हमें गैजेट में क्या छापना चाहिए कि हमें राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर मिले? तो ये ड्राफ्ट है मैं ड्राफ्ट क्लॉस बाय क्लॉस बताऊंगा और मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक मैं आपको कन्विन्स कर सकूं कि राइट टू रिकॉल पीएम पॉ कि right to recall से खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, right to recall से अस्थिरता हो जाएगी, तो मैं आपको procedure भाई class by class बताऊंगा कि इससे अस्थिरता नहीं बढ़ रही और खर्चा भी नहीं आ रहा। तो पहला class क्या है कि जिस किसी आदमी को PM बनना है, 30 साल से ऊपर की उम्र जो भी सर, ब, constitution में necessary condition है, जिस किसी आदमी को PM बनना है, वो अपना नाम collector की कच यानी कि जितने भी लोगों को पीएम बनना है नरेंद्र मोदी है नीतीश कुमार है ममता बेनर्जी है मायावती है जयललिता है आडवाणी है जिसको भी पीएम बनना है अपना नाम वो कलेक्टर की कचरी में जाके रजिस्टर करा सकते हैं उसके बाद का क्लॉस क्या कहता है कि हरेक नागरिक को ये पावा छूट दी जाती है कि वो तीन रुपया फी देकर पांच व्यक्तियों को सिक्रुती दे सकता है अधिक से अधिक दो को सिक्रुती दे सकता है तीन को अधिक से अधिक पांच लोगों को सिक्रुती दे सकता है पटवारी वो नाम कंप्यूटर में एंटर करेगा सिटिजन को रिसीट देगा कि भाई आपने इन तीन लोगों को सिक्रुती दी है चार लोगों को सिक्रुती दी है सिट ラウルのアーエプーキア、アープネス・ビー・エエプーキアアー、ー、ー、アー、アー、アー、ー、アー、ア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 ジュティコスチマンローとビエーポシブキヨニエトギ、ライトリコル、パンダビスコロロゴキ、スクーティー、カタカニパレギト、アデミキシビディンスクーティー、バルサタヤニメ、ロゴコトキペア、ウェブサイパーカー、カレクティア、アムネ、アウメドコスクーティー、トマクコスオーピアドゥンガトナグリキアガンゲ、スクーティーデデンゲ、メネソーリアディア、アブンコムジェ、ピエムネネガンゲ、ドセジンスクーティー、セルガンゲトキアマン、パンカロゴスエャガネジャンンガ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 パンクスウィクルティーのパンクスウいクルティーのパンクスウィクルティーのパンクスにィクルティーのパンクスウィクルティーのパンクスウィクルティ0のパンクスウィクルティーのパンクスウィクルテンクスウィクルティーのパンクスウィクのパンのパンクスウィクルテのパン0スのパンのパンクスウィ0ルテのパンクスウィクスウィクスウィクスウィク と、さくらかじいなあたりと、じんじんんん m ネ、ピエムコ、サマーテンディアイ、うんか、2009、うんか、じょ、ピシリ、ロクサバーケ、election メン、うんこじん、ヴォー、ミルス、ジョー、コロ、と、ヴォー、ホゲス、ウク rut ィカーカーカー、ピエムコ、ミリ、ウク rut ィカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカー m ーカーカーカーカーカーカーカーカー e ーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカ r カーカーカーカーカーカーカーカー n ーカーカーカ t カ t カーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカ Right to Recall PM के ऊपर मैंने गुजरात समाचार में ऐड दिया था और बहुत सारे वकीलों ने इसके ऊपर कि Right to Recall PM के ऊपर मैंने गुजरात समाचार में ऐड दिया था और बहुत सारे वकीलों ने इस ड्राफ्ट को पढ़ाया किसी वकील की ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि ये ड्राफ्ट अनकंस्टिट्यूशनल है बहुत सारे वकीलों को मैंने इस उन्होंने बहुत कोशिश की है कहने की कि ये unconstitutional है मैंने बोला कि मुझे संविधान का एक आर्टिकल दिखाओ जिसका इसे भंग करता हो आर्टिकल अभी तक नहीं बता पाए खैर तो और वैसे भी unconstitutional होगा तो ये ड्राफ्ट गैजेट में छकेगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जज कैंसल करेगा तब देखा जाएगा अब अब अब इस पे क्या सोच भारत का बंधारण मेरे तुम्हारे कहने पर थोड़ा चलता है सुप्रीम कोड का जट्था ही करता है उसके बाद भारत की प्रजात ही करती है Constitution as interpreted by citizens of India जो पर Constitution में लिखा है with the people of India कहें या सनी लिखा है with the intellectuals of India, with the kubuddhi jiwi of India या with the judges of India, with the people of India लिखा है तो मैं right to recall PM की जो व्यक्ति अपने आप को पीएम बनाना चाहता है वो अपने आप को रजिस्टर कर दे पहला, दूसरा जो आदमी का हरेक नागरिक है वो अधिक से अधिक पांच व्यक्तियों को स्वीकृति दे सकता है किसी भी दिन स्वीकृति कैंसल कर सकता है यानी वोटों की खरीद फरवार की बात बंद होगी और PMCOJO s e m i l l e a n i p m c o j i n s a s a d o n e p m c o v o d i a UNCOJINEVOT millete, VOGAUNKIS PMKI s e kakra, USE EKRORO JADAGE of s e c i t y m i k i s i ADMICOTO, OPM Banega, ARPM Banekebad, MANLO n a r e n d r Modico BISCARO s i t y m i o OPM, ABDUSREZIN MANLON, i t i s k u m a r k o b i s c a r o a i m k i t o k o e c h n g e n Yoga, minimum gap e k r o r o r o r o k n a c i यानी एक-एक वोट से पीएम चेंज नहीं होगा, यानी इनस्टेबिलिटी नहीं आती, क्योंकि एक करोड़ लोग ऐसे, ऐसा ही आसानी नहीं है कि दूसरे दिन का मूड हुआ और स्वीकृति बदल देंगे, एक करोड़ आदमी इस तरह से स्वीकृति नहीं बदलते, आप इलेक्शन का स्टडी करो, तो पार्टी को जितने वोट पिछले इलेक्शन में मि� क्योंकि जब सिटिजन पटवारी की कचरी में गया तब उसने तीन रुपए की फीस थी उसी से सारा खर्चा निकल आएगा पटवारी के क्लार्क का कंप्यूटर का बिजली का सब कुछ सिटिजन पे खर्चा कितना हुआ एक बार शिक्षुति रजिस्टर कराने का खर्चा है तीन रुपया तो यदि पचातर करोड़ नागरिक भी शिक्षुति दर्ज कराने जाते हैं पीएम जैसी कुर्सी का भ्रष्टाचार कंट्रोल करने के लिए यदि 200 करोड़ का खर्चा तो सस्ते का सौदा हुआ, फिर क्या इससे अस्थिरता आएगी तो अमेरिका में राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर है, कितने पुलिस कमिश्नर बदले अमेरिका में 2000 पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक शेरीफ बोलते है एक शरीफ आम तौर पे 15-20 साल तक उसकी नौकरी चलती है उसके बाद या तो वो रिटायर हो जाता है या तो फेडरल गवर्नमेंट में चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट में चला जाएगा तो 100 साल में यू समझो एक जिले ने सात-आठ शरीफ देखे होंगे तो ये 14,000 शरीफ पिछले 100 साल में मतलब 2,000 डिस्ट्रिक्� アメリカメ、Right to Recall Governor Avitakme、パンソチ esso Governor Akege, Ungipur Amerika Meshajada, Pacha、uh, State, Egamanemetera、e. s r i g h t to Recall Anekeba, Admiki ad Akaltikanejati, ane O straight line m a जो बोलते हैं ना कि उसकी वाणी में भी कंट्रोल आ जाता है, जैसे हमारे मिनिस्टर बोलते हैं सत्तल लक्का भ्रष्टाचार, ये तो बहुत कम है। इस तरह की वाणी वहाँ पे क्यों नहीं उपयोग नहीं होती? क्योंकि वहाँ राइट टू रिकॉल गवर्नर है, ऐसा है, उटपटांग बातें की, तो भी लोगों का उसको रिक� जहाँ right to recall है वहाँ re-election rate क्यों ज्यादा है क्योंकि आदमी शराफत से काम करता है, straight line में चलता है, इसलिए लोग दुबारा उसी को चुन देते हैं। तो एक तो right to recall की लटकती तलवार है, इसलिए उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। और आदमी straight line में चलता है, ठीक काम करता है, इसलिए दुबारा चुना जाता है। तो � パンシャルを使って、パンシャルンシャルを使って、パンシャルを使って、パンシャルを使って、パンシャルを使って、パンシャルをって、パンシャルを使って、パンシャルを使って、パンパンシャルを使って、パンシャルを使って、パンシャルを使っ SMS はあなたの s e c u r i t を持って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰っの帰って帰っな帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って はい。 どうしてこのモバイルのコレクターのコレクターのコ はいからせ、ジャビア p r o c e d r t m Pajagi, to write to recall t h PM k h a r c a o j a g a Musilse Pata s o k o r o or Jabia p r o c r t m Pajagi, w r o t o r i to recall PM k h a r c a o j a g a m u s l s e b i s k o r o t o らせ write to recall PMK p r o c e d u r s i b l e Abme p r o u e described Kurunga Joman at Chapter t h m e k i Mera Dusa video education Jupor Usma, the Sakta, right to recall district education officer u s m n e p n c e कि right to recall से district education officer की procedure कैसे ठीक हो सकती है धन्यवाद